इस पर वाचक का अर्थ होता है बोधक और जिसका बोध होता है उसे क्या कहते हैं बोधक बोधक होता है बुधा, बुधा होता शब्द अर्थ होता कहते हैं अर्थ को वा होता है बुद्ध चलेंगे तो हमने बताया था कि जो यहाँ पर वाच्यवाचक भाव सम्बन्ध हो गया ना प्रणव ईश्वर का तो वाच्यवाचक भाव सम्बन्ध क्या संकेत के जन्म संकेत से जन जैसे देखेंगे दो स्थितियों को आप समझिए एक स्थिति यह है कि तो कोई पुत्र उत्पन्न होता है ना तो पिता उसका नामकरण करता है इसका अमुख नाम है तो जब उसका नाम चैत्र मित्र कर दिया जाएगा ना तब उसका फिर वाचक शब्द क्या हो जाएगा पुत्र का या पुत्र का चैत्र नामकरण किया जाएगा तो वाचक शब्द हो जाएगा और वाचक कौन होगा हाँ। तो इस प्रकार जो वाची वाचक भाव संबंध है वो पहले से है या तो पिता के संकेत से जन्म है? है पिता के संकेत से जन्म है ठीक है अब ध्यान देना तो चैत्र नामकरण के पहले भी वहाँ पिता पुत्र भाव संबंध था कि नहीं था मतलब पिता पुत्र भाव संबंध या जन्म जनक भाव संबंध है पिता पुत्र भाव संबंध अथवा जन्मजनक भाव संबंध तो नामकरण के बाद में है और नामकरण के पहले भी है तो वो संबंधी क्या है संकेत से जन्म है क्या वो संकेत से जन्म संकेत कैसा हो सकता है जिसे लोग समझाते हैं ना ये इसका पिता है या इसका पुत्र है समझाते हैं ना? तो किस प्रकार संकेत करते हैं या इसका पिता है या इसका तो इस प्रकार जो संकेत किया जाता है उस संकेत से जन्म भाव संबंध उत्पन्न होता है या तो पहले से सिद्ध जन जन जनक भाव संबंध को बताया जाता है जन-जन्मजनक जन जन भाव संबंध को बताया हाँ किस संकेत के द्वारा या इसका पिता है या इसका हाँ तो इसका, इस प्रकार ऐसे संकेत के द्वारा जन जनजनक भाव संबंध उत्पन्न नहीं किया जाता है बल्कि पहले से सिद्ध जनजनक भाव सम्बन्ध को बताया जाता है और जब पिता संकेत करता है ये इसका नाम है क्षेत्र तो इस संकेत के द्वारा वाचवाचक भाव संबंध जन्म होता है वाचवाचक भाव संबंध तो यहाँ पर ये प्रश्न होता है कि जो वाच्यवाचक भाव संबंध ईश्वर और प्रण का है तो क्या वह संकेत से जन्म है अथवा प्रदीप के प्रकाश की तरह पहले से स्थित है प्रदीप का प्रकाश तो पहले से रहता है ना जब आप प्रकाश को देखते हैं उससे पहले भी वो तो प्रकाश रहता है पंक्ति तो लगाएंगे फिर चलता हूँ मैं हाँ किम अश अश से क्या लेना है ईश्वर से प्रणव से था। था। वाचि वाचि वाचि एक, वाचि वाचि क्या ईश्वर से प्रणव से क्या वाच्यवाचकत्व लिखा है ना आगे वाच्य वाचकत्व का अर्थ है वाच्यवाचक भाव संबंध ईश्वर और ईश्वर और प्रणव का वाचवाचक भाव संबंध क्या संकेत से जन्म है क्या क्या संकेत से जन्म है कौन सा संबंध वाचवाचक भाव संबंध संकेत से जन्म जिसे पिता पुत्र का नाम रखता इसे है तो यहाँ पर वाच्यवाचक भाव संबंध क्या है संकेत से तो क्या यहाँ भी ईश्वर और प्रणव का वाच्यवाचक भाव संबंध क्या संकेत से जन्म है अख से अथवा प्रदीप के प्रकाश की तरह मतलब दीपक के प्रकाश की तरह अवश्य कम वो पहले से ही स्थित है क्या वाच्यवाचक भाव प्रथम पक्ष में क्या है? संकेत कृतम का तो संकेत से जन्म है संकेत से उत्पन्न होता है दूसरे पक्ष में वो पहले से स्थित है जब संकेत से जन्म तो संकेत से जन्म नहीं है बल्कि संकेत से बोध केवल कराया जाता है संबंध पहले से है पर संकेत से ऐसी अथवा दीपक के प्रकाश की तरह ईश्वर और श्रणों के वाचवाचक भाव संबंध पहले से स्थित है और संकेत से उसका बोध कराया जाता है स्थित है जैसे देखो लोग इसको जब दीपक जलता है ना उसकी प्रभा फैलती है कोई पूछेगा इसको क्या कहते हैं तो आप क्या बोलेंगे प्रकाश कहते हैं नहीं। नहीं। है? तो दीपक की प्रभा चारों ओर फैल रही है कांति फैल रही है कोई पूछेगा इसे क्या कहते हैं तो आप क्या कहोगे प्रकाश कहते हैं तो यहाँ पर तो जो प्रकाशवाचक शब्द आपने बता दिया वाच्य कौन हो गया वो प्रकाश हो गया तो वाच्यवाचक भाव संबंध यहाँ पर संकेत आपके संकेत से जन्म है एक मिनट एक मिनट एक मिनट मतलब प्रदीप का प्रकाश तो पहले से स्थित है प्रदीप का प्रकाश तो दे पहले दे... से स्थित है वो वो क्या है प्रदीप का प्रकाश पहले से स्थित है वो प्रकाश संकेत से जन्य नहीं है प्रदीप का प्रकाश तो जब आपने किसी को समझाया इसको प्रकाश कहते हैं तो जब आपने संकेत किया इसको क्या कहते हैं प्रकाश तो आपके संकेत से जन्म है प्रदीप का प्रकाश या तो प्रदीप का प्रकाश आपके संकेत करने के पहले से स्थित है ऐसे समझेंगे किसी ने पूछा इसको क्या कहते हैं जो दीपक की कांति चारों ओर फैलती है आप क्या बताएंगे इसको प्रकाश कहते हैं तो यहाँ पर जो प्रदीप का जो प्रकाश है वो संकेत से जन्म है या पहले से है इतना समझ में आया ठीक है था। था। नहीं नहीं प्रकाश पदार्थ को नहीं लेना है प्रकाश को ही लेना है किसको लेना है प्रकाश को ही लेना है प्रकाश तो जैसे कुछ किसी ने पूछा इसको क्या कहते हैं आप क्या बोलेंगे इसको प्रकाश कहते हैं हैं आपने क्या संकेत किया प्रकाश तो जब आपने संकेत किया इसे प्रकाश कहते हैं तो यहाँ पर प्रदीप का प्रकाश हुआ अच्छी संबंधी नहीं प्रदीप का प्रकाश तो क्या है वो पहले से ही है प्रदीप का प्रकाश क्या है पहले से ही है, ऐसा और कुछ चिंतन हो तो फिर सोचिएगा फिर बताइएगा कोई आपके नए विचार उठते हो तो आप बता सकते हैं उस पर भी विचार किया जाएगा अब देखेंगे हिंदी में क्या हिंदी में जो है ना हाँ प्रकाश के है, तो आप ये बताइए इसे वो देखता हूँ वो भी देखता हूँ मैं पहले पंक्ति लगाएंगे यहाँ पर क्या है क्या ईश्वर का वाच्य वाच्य भाव संबंध प्रदीप के प्रकाश की तरह पहले से स्थित है प्रदीप के प्रकाश के समान पहले से क्या स्थित है वाच वाच्य वाच्य भाव वाचवाचक जैसे प्रदीप का प्रकाश पहले से स्थित होता है मतलब प्रदीप का प्रकाश संकेत से उत्पन्न नहीं होता है वो पहले से स्थित होता है संकेत से केवल बोध कराया जाता है प्रदीप के प्रकाश का संकेत से बोझ कराया जाता है अब क्या आपको कहना है हिंदी में कैसा है बोलो हिंदी क्या है बता ना? जो पदार्थ प्रकाशित होते हैं तो प्रकार जो पदार्थ तो प्रकाशित होते हैं नहीं होते। मतलब तो अच्छा हिंदी व्याख्याकार ने ऐसा कहा है कि फिर आप बोलो बोलने दीपक के प्रकाश मतलब दीपक के प्रकाश ऐसी कोई पदार्थ से उत्पन्न नहीं किया जाता है बल्कि होता है। दीपक के प्रकाश से कोई, कोई वस्तु मतलब दीपक के प्रकाश से प्रकाशित होने वाली जो वस्तु है वो पदार्थ दीपक के प्रकाश से उत्पन्न नहीं किया जाता है बल्कि उसको प्रकाश से हम समझते हैं। यही है ना? तो यहाँ पर प्रकाश करके क्या किया प्रकाश से प्रकाशित वस्तु लेकिन यहाँ भाष्य में तो प्रकाश हुआ तो अवस्थित प्रकाश ही है भाष्यकार ने तो प्रकाश ही कहा है प्रकाशित वस्तु तो नहीं दिया है अरे भाई तो ऐसा तो प्रकाशित वस्तु भी पहले से विद्यमान रहती है क्या प्रदीप के प्रकाश से जो प्रकाशित वस्तु है वो वस्तु वहाँ रखने से पहले रहती है क्या दीपक के प्रकाश में घटपट जो रखे हैं, तो क्या अनाधिकल से रखे हैं क्या नहीं, कोई लाया है तभी तो रखे हैं, तो उसमें भी क्या हुआ है यहाँ तो इतना ही है कि आपके संकेत करने के पहले से प्रकाश वहाँ विद्यमान है इतना ही है संकेत करने के पहले से प्रकाश वहाँ विद्यमान है इतना ही पहने में ताकत है इनका किस हिंदी व्याख्याकार ने किया है ने किया है सच वस्तों की तो है मेरे पास मैंने देखा नहीं देखे लेता हूँ अब मैं जब आपने कहा है क्या है कहाँ लिखा है ये अच्छा अच्छा प्रदीप के अच्छा इन्होंने क्या किया है कि वो थोड़ा समास समास-समास करके लगाया प्रदीपेन प्रकासा, प्रकासा इस है प्रदीपेन प्रकाशा यश प्रकाशा प्रकृति भवनम ये क्लिष्ट जैसे इन्होंने क्या देखो साथ पर क्या देख लो कि दीपक से प्रकाशित होने वाले पदार्थ के समान एक तो क्लिष्ट कल्पना करके यह अर्थ निकाला है तो अर्थ निकल जाता है पहले से उपस्थित रहता है बाद में संकेत के द्वारा क्या है उसका फूद हो जाता है किसका उस पदार्थ का प्रदीप के प्रकाश में जो वस्तु स्थित है वो पहले से है और संकेत से क्या हो जाता है उसका बोध हो जाता है तो अब ध्यान देना तो प्रकाश को ही लेकर के तो समझा जा सकता है प्रकाश को लेकर ही समझा जा सकता है कि प्रदीप का प्रकाश भी संकेत करने के पहले से है और संकेत से उसका बोध भर हो जाता है तो प्रदीप का प्रकाश प्रदीप का प्रकाश यहाँ किसके साथ उपमा करना है वाचवाचक भाव संबंध के साथ जैसे वाचवाचक भाव संबंध के प्रकाश की करें तो प्रकाश से अर्थ निकल जाता है तो हम क्यों क्लिष्ट कल्पना करके दूसरा अर्थ निकालें यदि ऐसे निकलता तो हम उसको मान लेते हाँ ऐसे निकलता तो उसको मान लेते जब ऐसे अर्थ निकल जाता है तो हम उसको क्यों माने बात है इस नहीं अच्छा अलग ठीक है ऐसे भी संगति लग जाती है ऐसे संगति लगी जाती है और कुछ हो तो पूछ लेंगे और भी कुछ हो विचार तो पूछेंगे आगे ध्यान देंगे चले तो दो विकल्प हो गए ना क्या संकेत से जन वाचवाचक भाव संबंध अथवा पहले से स्थित है और संकेत से उसका बोध होता है किसका दूसरे पक्ष में प्रदीप के प्रकाश का प्रकाश का हाँ तो दो पक्ष हो गए ना तो इसमें ये बताते हैं भाष्यकार इसमें द्वितीय पक्ष को मान्यता देते है भाष्यकार अश वाचक से वाचक संबंध है अश वाच्य से मतलब भी इसको क्या कहेंगे अश वाच्य ईश्वर वाच से क्या लेना वाच्य वाच ईश्वर का वाचक के साथ संबंध प्रदीप के प्रकाश के समान पहले से स्थित बात आई समझ में क्या वाच्य ईश्वर का वाचक प्रणों के साथ वाच ईश्वर का वाचक प्रणों के साथ संबंध पहले से विद्यमान है या प्रदीप के प्रकाश के समान पहले से विद्यमान है आया अच्छा अब संकेत तू ईश्वर से स्थितम तू ईश्वर से संकेता किंतु ईश्वर का संकेत स्थितम अर्थम यो का अर्थ है पहले से विद्यमान अर्थ का ही किंतु ईश्वर का संकेत पहले से विद्यमान अर्थ का ही अभिनयति का अर्थ बोध कराता है ईश्वर का संकेत पहले से विद्यमान अर्थ का ही बोध कराता है बैठ जाओ यही बैठ जाओ देखिए ईश्वर का संकेत पहले से विद्यमान अर्थ का ही बोध कराता है तो ये बताइए अभी थोड़ा बढ़ गाड़ी है हाँ ठीक है ठीक है, है करता है कि पहले से वाच स्थित पहले से स्थित वाच्च वाच्च भाव संबंध का बोध कराता है। पंक्ति लगाएंगे। संकेता संकेत ईश्वर से तू ईश्वर से संकेत पहले से विद्यमान और अर्थम से लेना है वाच्यवाचक भाव संबंधम अर्थम से क्या लेना है वाच्यवाचक भाव किंतु ईश्वर का संकेत पहले से स्थित वाचवाचक भाव संबंध का बोध कराता है अभिनेत का क्या है किसका बोध कराता है वाक्यवाचक भाव संबंध का बोध कराता है और वाक्यवाचक भाव संबंध कैसा है ये पहले से स्थित है और बोध कौन कराता है दिश्ट दिश्ट संकेत किसका संकेत है हमने बताया कि सब ईश्वर के ही संकेत हैं कि ईश्वर का उप्रणोक कहना चाहिए ये किसका संकेत है ईश्वर का भगवान सृष्टि करके वो सब बोध कराते हैं ये गंगा है ये हिमालय है ये आकाश है ऐसा तो संकेत ईश्वर का है ऐसा अब ध्यान देंगे अब इसको समझाते हैं तो वाच्यवाचक भाव संबंध पहले से स्थित है इसको बता रहे हैं यथा अवस्थिता पिता पुत्रियों पुत्र संकेत न यथा अवस्थिता जैसे पहले से स्थित है पिता और पुत्र का संबंध है पिता और पुत्र का संबंध पहले से स्थित मतलब बताया गया कि ये पिता है ये पुत्र है तो इस प्रकार संकेत करने के पहले ही तो उनका संबंध स्थित है ना जैसे दो व्यक्ति आए उन्होंने बताया कि मैं पिता हूँ ये पुत्र है तो इस संकेत के पहले ही उनका क्या है जनजनक भाव संबंध है पंक्ति लगाएंगे जैसे पहले से स्थित पिता और पुत्र का जनजनक भाव सम्बन्ध पिता और पुत्र का जनजनक भाव सम्बन्ध अब आगे चले अयम अस्पिता इसका पिता है अयम अस्पुत्र या इसका पुत्र है इति संकेतेन अवद इति संकेत अवदोत्यते इस संकेत के द्वारा ज्ञात होता है संकेत किस प्रकार किया जाता है अयम अस्पिता अयम अस्पुत्र इस प्रकार संकेत किया जाता है और संकेत के द्वारा क्या ज्ञात होता है संबंध कौन सा संबंध अब वो संबंध कैसा है पहले से स्थित है दोबारा लगाएंगे जैसे जिस प्रकार पहले से स्थित पिता और पुत्र का जन्मजनक भाव संबंध या इसका पिता है या इसका पुत्र है इस प्रकार संकेत से ज्ञात होता है अच्छा तो लग गई कंती आपको तो यहाँ पर जैसे यथा है ना कि जैसे यहाँ पर जन्नत-जनक भाव संबंध पहले से स्थित है और संकेत से ज्ञात होता है ये दृष्टान्त है तथा समझ लेंगे उसी प्रकार प्रणो और ईश्वर का वाचवाचक भाव संबंध पहले से स्थित है और वो क्या है कि संकेत से ज्ञात होता है ये दृष्टान्त हो गया अब देखेंगे तो जैसे इस कल्प में ईश्वर को प्रणो कहा जाता है ऐसे पूर्वकल्पो में भी उसको क्या कहा जाता है प्रणो तो वही स्वर्गान्त रेशक शक्ति तथा एव संकेता क्रिय थे स्वर्गंतरे स्वीक अर्थ है कि अन्य सर्गों में भी जैसे यह सृष्टि ये सर्ग चल रहा है नागत्य स्वपीक अर्थ अन्य कल्पों में भी, भी, भी याथ कर लेंगे संबंध वाच्यवाचक संबंध की अपेक्षा से या वाच्यवाचक संबंध की अपेक्षा से वैसा ही संकेत किया जाता है वैसा ही संकेत है। जैसे अभी संकेत किया जाता है वैसे पहले कि की वाचवाचक भाव संबंध पहले से है संकेत से केवल बोध होता है कि अन्य कल्पों में भी वाचवाचक संबंध की अपेक्षा वाला वाचवाचक भाव संबंध की वाचवाचक भाव संबंध की अपेक्षा वाला वैसा ही संकेत किया जाता है कैसा जैसा भी है अब ध्यान देंगे संप्रचपत्ति नित्य सम्रचपत्ति कर सदृश व्यवहार परम्परा समान व्यवहार परंपरा समान व्यवहार परंपरा मतलब जैसे इस कल्प में इसको कहते हैं गंगा ये गंगा है ये हिमालय है ये पृथ्वी है ये आकाश है ऐसा व्यवहार चलता है ना तो ये समान व्यवहार जैसा अभी हम लोग व्यवहार कर रहे हैं ऐसा पहले भी लोग व्यवहार करते थे आगे भी ऐसा व्यवहार करेंगे तो समी का है की समान व्यवहार की परम्परा समान व्यवहार की तो व्यवहार की परंपरा तो चलती रहती है समान व्यवहार की परम्परा नित्य होने के कारण नित्य कया है ना समान व्यवहार की परंपरा नित्य होने के कारण शब्दार्थ संबंध नित्य शब्द और अर्थ का संबंध नित्य है तो शब्द अर्थ का संबंध नित्य है ये कैसे मालूम होता है हाँ मतलब सदृश व्यवहार की परंपरा नित्य होने से समान व्यवहार मतलब जैसा हम लोग व्यवहार करते है इसी लोग आगे व्यवहार करेंगे धरती यह व्याश है की समान सदृश व्यवहार पर... सदृश व्यवहार की परंपरा को नित्य होने से नित्य कौन है सदृश व्यवहार सदृश व्यवहार की परंपरा नित्य होने के कारण या सदृश व्यवहार परम्परा की नित्यता होने के कारण शब्द और अर्थ का संबंध नित्य है इति आगमिया प्रति जानते ऐसा शास्त्रकार मानते हैं ऐसा शास्त्रकार कि की शब्द और अर्थ का संबंध कैसा है नित्य है हाँ नित्य संबंध शब्द और अर्थ का अब आगे चलते है पाठ कहा गया विज्ञात वाचवाचक योगी ना हाँ कि वाचवाचक भाव संबंध जानने वाले योगी को प्रणव क्या है उसका वाचक है और वाच्य कौन ईश्वर तो यहाँ पर प्रणव मतलब ओंकार से प्राणायाम में बहुत सुविधा रहती है इसलिए इसको कहा गया है बाकी भगवान के सब की सभी नामों को ले लेना है ना भगवान के अनंत नाम है विष्णु शास्त्र नाम में सहस्त्र नाम दिए गए हैं अनंत नाम है ऐसा अब देखेंगे यहाँ पर किसी भी अपनी रुचि के अनुसार किसी भी नाम का जप कर सकते हैं सब भगवान के ही नाम है यहाँ देखेंगे भावनमार है क्या नहीं।, नहीं है ना तज सदर्थ भावनम हाँ ये ठीक है तज जप सदर्श है न तो तप तपा तदर्थ भावनम यहाँ कस जप तज की उसका जप किसका ओंकार का प्रणो का प्रणो का जप और तथ भ और प्रणो के अर्थ की भावना करना चाहिए प्रणो का जप करना चाहिए और प्रणो के अर्थ का चिंतन करना चाहिए प्रणो का अर्थ जो परमात्मा है उसका चिंतन करना चाहिए ध्यान देना जिस देवता का जप कर रहे हैं ना जिस देवता के मंत्र का जब कर रहे हैं जिस देवता के नाम का जप कर रहे हैं तो स्मरण भी चिंतन भी उसी देवता तो होना चाहिए मुंह से भगवान नाम उच्चयन कर रहे हैं और दूसरी विषय का स्मरण हो रहा है यह बात अच्छी भावना करते चिंतन स्मरण आगे भावना शब्द धरना ध्यान समाधि अर्थों में बहुत स्थान पर आएगा हर जगह अच्छा आगे आएगा भावना शब्द धरना ध्यान समाधि अर्थ नहीं तो यहाँ चिंतन ले लेना प्रसंगानुसार की प्रणो का जप तथा प्रणों के अर्थ परमात्मा का चिंतन करना चाहिए जब करते हुए क्या है मन कहीं जाता है ना तो मन को कहा ले जाओ भगवान के स्वरूप में ले जाइए जो भगवान सर्व व्यापक है सबके अंतरात्मा हैं है, है? सबके प्रेरक हैं और जगत की उत्पत्ति ले करने वाले हैं करुणा है वाले हैं दिव्य मंगल विग्रह वाले हैं है ना दिव्य शरीर को धारण करने वाले हैं नील के परमात्मा है ऐसा जो है ना उनका चिंतन करना चाहिए परमात्मा का तो का जब ये नहीं बहुत लोग सोचते हैं कि प्रणव जो है ना ये ये किसका वाचक है निर्गुण का और राम रामकृष्ण विठल शब्द सगुण के वाचक है ऐसा कुछ नहीं है है ना क्योंकि जो लोग उसमें क्या है निर्गुण सगुण का भेद मानने वाला वर्ग है वो भी क्या है कि निर्गुण ब्रह्म को क्या है वो लक्ष्य ही मानता है वाक्य मानता है क्या तो सभी शब्दों का वाक्य तो वो भी सगुण से विशेष को मानता है तो ऐसा कुछ नहीं जैसा लोग सोचते हैं और क्या है? उस मत को छोड़ करके कोई भी सगुण निर्गुण का भेद नहीं मान सकता है सब एक ही है, है? दिखे दिखे दिखे। क्या ऐसा ऐसा जो है ना दस उपनिषदों में कहीं नहीं मिलेगा आपको ना गीता में कहीं है ना कहीं मूल सूत्रों में है ना दस उपनिषदों में है हम्म दस उपनिषदों में ऐसा है नहीं है अब ये है कि ब्रह्मा वगैरह है ये तो नारायण से परम से न्यून है ही उसमें कोई संदेह नहीं लेकिन इसी है लेकिन वैसी जो प्रक्रिया है निर्गुण सगुण की वेद की वो प्रस्थान में कहीं नहीं सूत्रों में नहीं है कहीं पढ़ के देख लो सूत्र मूल देख लो कहीं कही नहीं, नहीं आपको तो नहीं लिए लिए तो तो वो बाहर से लाकर तो कर यहाँ लिख दिया जाएगा विष्णुपुराण में बताया ही है विष्णु पुराण में बताया ही सभी शब्द परमात्मा के वाचक है और वो कभी बता देंगे बात तो है ही परमात्मा के वाचक सभी शब्द है अब जैसे घट शब्द है ना घट शब्द घट को कहते हुए घट के अंदर विद्यमान परमात्मा को भी रहता है परमात्मा को भी रहता है ये जो सिद्धांत है ना विशेषात का उसमें तो माना है की सभी शब्द परमात्मा को ही कह रहे हैं घट शब्द घट को कहते हुए घट के अंदर विद्यमान परमात्मा को कहेगा अंतरात्मा रूप से सब में भगवान विद्यमान है सभी शब्द उनको ही रहते हैं अभी ज्ञानी जो है ना वो सब को क्या समझता है परमात्मा सबको परमात्मा सुनते हैं अलग है तो यहाँ पर ध्यान देंगे लेकिन शास्त्रों में जो नाम भगवान के कहे गए हैं उनका ही जप करना है देगा, वो कोई किसी को उसमें किसको देखेगा वो तो एक अलग है तो प्रणव का जब करना चाहिए तथा प्रणव के अर्थ ईश्वर की चिंतन करना चाहिए ईश्वर का ध्यान करना चाहिए अब ये बताते है भाष्यकार प्रणव से जता प्रणवाधेयस क्या ईश्वर से भावनम प्रणव से प्रणों का जप क्या मतलब और प्रणो अभिधेयस की प्रणों के वाच्य ईश्वर का चिंतन करना चाहिए ध्यान करना चाहिए भावनम कर चिंतनम प्रणव से जता प्रणों का जप प्रणो क्या है भगवान का रुचि के अनुसार कोई कृष्ण जपना चाहे राम जपना चाहे वो भी जप सकता है विठल जप सकता है की भगवान प्रणो भगवान नाम प्रणों का जप प्रणों का जप क्या और प्रणव के ईश्वर का चिंतन करना चाहिए तदस्य योगिना हाँ यहाँ तद है ना तो इसका अर्थ ऐसा कर लेना तद तद का अर्थ अस्य है ना तो यहाँ पर कस्य अस्य ऐसा समझ ले आपे। तससे? तससे ले लेना आप क्या कस्य अस्य तस्व से ले लेना विज्ञात से योगिना ऊपर से ले लेना है तस्व तस्व से क्या लेंगे विज्ञात वाचवाचक योगिना कि वाचक भाव जानने वाले योगी का पंक्ति लगाएंगे प्रणवम जबता भाव्यता प्रणवात भाव्य प्रणों का जप करने वाले तथा प्रणव के अर्थ ईश्वर का चिंतन करने वाले भाव्यता चित्तम एकाग्रम भाव्यता भाव्य एका और अन्य होगा प्रणवम जबता चाह प्रणवाथम भाव्यतः सदस्य योगिना चित्तम एकाग्रम संपद्य प्रणों का जप करने वाले तथा प्रणों के अर्थ का चिंतन करने वाले <Sapartcause> इस योगी की वाच्य वाचवाचक भाव संबंध जानने वाले इसे योगी में में इस योगी का सरल शब्दों में पूर्व में कहेगा इस योगी का पूर्वोक्त योगी का लेना कि प्रणो का जब करने वाले तथा तो प्रणों के अर्थ से परमात्मा का चिंतन करने वाले पूर्वोक्त योगी का चित्त एकाग्र हो जाता है चित्त एकाग्र हो जाता है चित्त समाहित हो जाता है एकाग्र चित्त जो होगा उसको जिस लक्ष्य में लगा देंगे वही लगा रहेगा इधर उधर भागेगा नहीं आप ध्यान क्योंकि चित्त यदि एक तत्व में लग जाए एक परमात्मा में लग जाए तो परम शांति प्राप्त होती है और वो शांति दुनिया में किसी भी वस्तु से प्राप्त नहीं हो सकती है तो चित्त एकाग्र ना होने के कारण परमात्मा में नहीं लगता है तो चित कैसे चित्त की एकाग्रता कैसे बताई इन्होंने प्रणों का जप करने से प्रणों के अर्थ का चिंतन करने से तो सबसे बढ़िया साधन तो है भगवान नाम जब करना उसमें क्या इससे अच्छा कुछ नहीं होगा जिंदगी भर वेदांतों के पन्ने पलटते रहेंगे पढ़ते पढ़ाते रहेंगे और जब 30 साल का अभ्यास हुआ बोले अब छोड़ दो तो चंचल हो जाता है एकाग्रता का नहीं आ है तो भगवान की आराधना नहीं की है तो क्या हुआ कुछ नहीं होता इसे तभी लोग बोलते हैं ये ठीक है जिंदगी भर करते रहना हाँ दूसरे प्रसन्न से तो अवश्य अच्छा है सांसारिक प्रसन्न से लेकिन इससे तो कोई कर्म कल्याण नहीं होना है ईश्वर की आराधना चाहिए प्रणव का जब पंक्ति लग जाएगी तथा चाह उत्तम चा तथा उत्तम और वैसा कहा है ये विष्णु पुराण का वचन है विष्णु पुराण का वचन है क्या है क्या तथा उत्तम और वैसा कहा है ब्रह्म सूत्र में भी है न आसिना संभव बैठ करके उपासना करना चाहिए इस प्रकरण में जो है ना बहुत है या, अब उसका साधक के लिए अभ्यास बताया है लेकिन उसको फिर गौड़ कर देते पढ़ाने वाले क्यों वैसा खुद आसन खुद करते नहीं है तो उसको दे नहीं सकते है। इसके भी इसमें उसने बहुत कुछ बताया है जी पूरी पीढ़ी बताई जाए क्यूँकी आगे सब खत्म हो जाएगा ना ये साधन करने लगो तो बात ही खत्म हो जाएगी आगे क्या तथा उक्तम और वैसा कहा गया है क्या कहा गया है योगम स्वाध्या स्वाध्यायात स्वाध्याय के दो अर्थ होते हैं जो शास्त्रों का अध्ययन और जप विष्णु पुराण की विष्णु चित्ती व्याख्या में दोनों वर्ष लिए हैं विष्णु पुराण का श्लोक है तो यहाँ पर ध्यान देना जब स्वाध्याय के दो अर्थ है क्या नाम जप ऐ भगवान नाम जप और शास्त्रों का अध्ययन पर यहाँ तपस्त तज भावन यहाँ पर उदरित किया गया है तो स्वाध्याय का क्या अर्थ होगा भगवान नाम जप होगा ना इस स्वाध्याया भगवान नाम जब से या ओंकार के जब से योगम आसित ओंकार के जब से योगम आसित अर्थ है ईश्वर का चिंतन करना चाहिए मतलब ओंकार के जब से ईश्वर का चिंतन करना चाहिए या कहिए ओंकार का जप करते हुए या ओंकार का जप करके ईश्वर का चिंतन करना चाहिए ओंकार का जब ओंकार का जब ओंकार के जब से उसके अर्थ ईश्वर का चिंतन करना चाहिए लग जाएगा और योगात और का अर्थ ईश्वर के चिंतन से स्वाध्याय आमनेत कि जप करना चाहिए कहने का तात्पर्य ऐसा है ना कि मतलब जप करके ईश्वर का चिंतन करना चाहिए जब करके ईश्वर का चिंतन करना चाहिए और चिंतन करके क्या करना चाहिए जप करना चाहिए ये मतलब हो गया और जब भी जिसकी ध्यान में प्रगाढ़ता आएगी तो वो भगवान नाम जप करके चिंतन कर रहा है नाम जपते नाम जप करते करते चिंतन चल रहा है और प्रगाढ़ता आएगी तो जो स्थूल शब्द तो, तो समाप्त हो जाएगा भगवान सामने रह जाएंगे तो ऐसा चिंतन हो गया ना और चिंतन समाप्त हो फिर क्या करेगा वो फिर जब करेगा यही मतलब हुआ पहले तो नाम के साथ ही स्मरण करना अच्छा है नाम के साथ ही स्मरण करो पर आने वो रुके, रुक है। तो फिर क्या हो गया वो योग हो गया ना चिंतन हो गया और जब वो स्थिति चली जाए तब फिर जब फिर जब ये मतलब है। लगाएंगे तो इसका अर्थ है कि जब करके इसका क्या कहें कि मतलब जब ये स्वाध्यायात का अर्थ है कि ओंकार का जब करके चिंतन करना चाहिए या ओंकार का जप करके परमात्मा का ध्यान करना चाहिए और परमात्मा का ध्यान करके ओंकार का जप करना चाहिए स्वाध्याय योग संपत्तिया योग और चिंतन या योग और ध्यान की निष्पत्ति से योग और ध्यान की निष्पत्ति से परमात्मा का साक्षात्कार होता है जप और ध्यान की निष्पत्ति से स्वाध्याय करते जब भगवान नाम जप और ध्यान की निष्पत्ति से क्या होता है परमात्मा का साक्षात्कार होता है तो परमात्मा के साक्षात्कार का सीधा साधन बता दिया है अच्छा जी तो अब ध्यान देंगे तो चिंतन से क्या हो जाएगा साक्षात्कार साक्षात्कार होता है अब ध्यान देंगे किंच भवती और चा और इस योगी का क्या होता है इस योगी का क्या होता है तो देखो इस योगी को क्या मतलब और, और इस योगी को क्या फल प्राप्त होता है और इस योगी को क्या फल प्राप्त होता है मतलब उनका नाम जप करने से और उनकी आराधना करने से उनका ध्यान करने से क्या फल प्राप्त होता है तो बताते हैं तत प्रत्यक्ष तथ प्रत्यक्षनाधिगम अपी है अंतराया भाव ततः प्रत्यक्ष चेतनाधिगम अपनी अंतराया भावा क्या यहाँ पर तथा है तो तथा अर्थ क्या करेंगे कि का का प्रणों का जप और प्रणों के अर्थ का ध्यान करने से प्रणों का जप और ईश्वर का ध्यान करने से प्रणों का जप और ईश्वर का ध्यान करने से क्या होता है प्रत्यक चेतना रिगमा प्रत्यक चेतन का अर्थ है प्रत्येक आत्मा या अंतरात्मा अपनी आत्मा समझ लेना प्रत्यक चेतन का अर्थ है प्रत्येक आत्मा अपनी अंतरात्मा अपनी अंतरात्मा की तथा कि प्राणों का जब औरी और ईश्वर का ध्यान करने से अपनी अंतरात्मा का साक्षात्कार अधिगम करते साक्षात्कार अपनी अंतरात्मा का साक्षात्कार अपि अंतराया भावा क्या क्या अंतराया भावा अपि अंतराय करता है विघ्न और विघ्न का अभाव अपी करते भी और विघ्न का अभाव भी होता है पहले विघ्न का अभाव होगा हो हो कि पहले अंतरात्मा का साक्षात्कार होगा हाँ पाठक्रमा दर्शक क्रमो तो वह ऐसा करेंगे तथा का सूत्रकर्क होगा कि प्रणों का जप और ईश्वर का ध्यान करने से विघ्नों का अभाव तथा अपनी अंतरात्मा का साक्षात्कार भी होता है पहले से करेंगे अंतराया भाव क्या प्रत्येक के विघ्नों का अभाव और अपनी अंतरात्मा का था। साक्षात्कार भी हो जाता था है किससे हो जाता है भगवान नाम जप से और उनका ध्यान करने से यहाँ भाष्य में आया था ना ऐसा करने से परमात्मा का साक्षात्कार होता है ने. तो परमात्मा का साक्षात्कार होगा और परमात्मा का साक्षात्कार होने पर उनके अनुग्रह से अपनी अंतरात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा ऐसा सूत्र भाष्य को मिला लीजिए सूत्र भाष्य को जब मिलाएंगे तो क्या होगा कि प्रणों का जप करने से और भगवान का ध्यान करने से तो भगवान का साक्षात्कार होने पर उनके अनुग्रह से क्या होगा अपनी अंतरात्मा का सूत्र हाँ। को मिलाकर ऐसा अर्थ करना एक मिनट अभी भाषण में आ रही आपकी बात है न भाषण में आ रही आपकी बात एक मिनट एक पंक्ति लग जाने दो भाषु की ये तागत अंतराया व्याधि परिवर्तया तो वाक्य अलंकार में है ये तावध अंतराया व्याधि प्रवृत्ति या अंतरायाकर्थ विघ्न किसके विघ्न योग के विघ्न योग मार्ग के विघ्न जो व्याधि आदि हैं व्याधि अर्थ रोग योग मार्ग के विघ्न क्या हैं व्याधि आदि व्याधि रहने पर क्या योग साधना होगी और व्याधि और प्रवृत्ति से क्या लेना है वो अगले सूत्र में दिया है कौन कौन से विघ्न है अंतरायाकर्थ विघ्न योग मार्ग योग साधना के विघ्न जो व्याधि आदि है तेतावत तावत, तावत वाक्य अलंकार में ते कर प्रणिधान भवंती ईश्वर की भक्ति से नहीं होते है ध्यान देंगे सूत्र में तथा आया है और तताकर्थ इन्होने कर दिया है ईश्वर प्रणिधाना क्या कर दिया है भाष्यकार ने और सूत्र से यदि मिलाएंगे तो फिर यहाँ पर तथा से क्या लेना चाहिए पूर्व सूत्र को मिलाओ तब सरुनाम है ये पूर्व का परामर्श होता है तो मतलब तो तथा तो करते उससे किस से ओंकार जब से और ईश्वर का ध्यान से ठीक है सूत्र में मिलाएंगे तो ओंकार का जप और ईश्वर का ध्यान ये आएगा तथा का और भाष्यकार ने क्या कहा है ईश्वर प्रणिधान कहा है तो इससे क्या मालूम हुआ ईश्वर प्रणिधान या ईश्वर की भक्ति क्या है भगवान नाम का जप और भगवान का ध्यान यही ईश्वर प्रणिधान है हो गया ना स्पष्ट जो ईश्वर प्रणधान जो सूत्र आया था तो भाष्यकार को ने, को ईश्वर प्रणधान से क्या लेना है हाँ बस मेल हाँ, हाँ, तो तो हो गया हाँ जो सजर्भनम यही प्रणधान है यही आप कहना चाहते थे वही कहना हो वही आ गया ईश्वर की भक्ति से नहीं होते है वहाँ आया था ईश्वर प्रणधानम क्या था भक्ति विशेषा था क्या भाष्यकार में कहा था ईश्वर प्रणधान भक्ति विशेष है तो भक्ति विशेष क्या है यही भक्ति है कि अगर ये पजर्श भवनम अच्छा ये ठीक हो गया अब देखिए यहाँ पर स्वरूप दर्शनम अफी अस्त भगवती अस्त स्वरूप दर्शनम अफि भगवती अस्त कर इस योगी को इस योगी को स्वरूप दर्शन भी हो जाता है मतलब स्वरूप दर्शन प्रत्यक्ष चेतना अधिगम का किया है किस से किया है कि आत्मस्वरूप का दर्शन हो जाता है या आत्मस्वरूप का साक्षात्कार भी हो जाता है तो अर्थकार को आत्मस्वरूप का साक्षात्कार भी हो जाता है स्वरूप दर्शनमे सूत्र के किस पदकार को ऊपर कर दिया तो इन्होंने क्या किया है अर्थक्रम से लिया पहले अंतराया भाव का व्याख्यान किया फिर प्रत्यक्ष चेतना अधिगम का व्याख्यान किया भाष्यकार ने तो साक्षात्कार होता है उसको बताते हैं यथा यथा ईश्वरः कि जैसे जिस प्रकार ही जैसे ईश्वर जैसे इस, जैसे पुरुषा ईश्वर है ना जैसे पुरुष विशेष ईश्वर क्या करेंगे जैसे पुर, पुरुषा का पुरुष विशेष विशेषाह जैसे पुरुष विशेष ईश्वर शुद्ध है शुद्ध करता अर्थ यहाँ पर त्रिगुणातीत शुद्ध का क्या अर्थ है गुणातीत सत्व सतुस्तम ये तीन गुण हैं इन सौ अतीत ईश्वर जैसे पुरुषा का अर्थ पुरुष विशेषा जैसे पुरुष विशेष ईश्वर गुणातीत है और प्रसन्ना है ना प्रसन्ना का अर्थ है यहाँ पर से क्लेश से रहित प्रसन्न का क्या अर्थ है क्लेश से रहित है और केवला का अर्थ है कि धर्मा धर्म से रहित है केवला का क्या अर्थ है धर्मा धर्म से रहित है और अनुपसर्गा का अर्थ है यहाँ पर उपस कहते हैं जाति आयु और भोग को ये इनके लिए क्या सब आया था पहले विपा सा था ना हाँ जो उपसर्ग से अनुपसर्गाकर उपसर्ग से रहित है अर्थात विपाक से रहित है मतलब जाति आयु और भोग से रहित है तथा अयम अपी बुद्धि संवेदी पुरुषा उसी तथा अयम बुद्धि संवेदी पुरुषा अपी उसी प्रकार यह बुद्धि का साक्षी पुरुष भी बुद्धि का साक्षी पुरुष मतलब बुद्धि की वृत्ति का दृष्टा पुरुष बुद्धि की वृत्ति को जानने वाला पुरुष वैसे यह बुद्धि का दृष्टा पुरुष भी बुद्धि के वृत्ति को जानने वाला पुरुष भी तथा अयम बुद्धि प्रति संवेदी पुरुष आप ही वैसे बुद्धि का प्रवेदी प्रति संवेदी पुरुष भी है बुद्धि का साक्षी पुरुष भी है कैसा है शुद्ध है बुद्धि का साक्षी पुरुष मतलब अपना अंतरात्मा शुद्ध है मतलब गुणातीत है प्रसन्ना का मतलब क्या है क्रेस त्रस से रहित है केवल अर्थ है धर्मा धर्म से रहित है अनुसर्गा अर्थ जाति आई और भोग से जैसे ईश्वर है वैसे अपनी आत्मा भी उसी प्रकार से क्या है कि गुणातीत है और क्लेश से रहित है पाप से रहित है जाति आई और भोग से रहित है वो अपने आत्मा क्या है कि अपने स्वरूप को न जानने के कारण वो अपने स्वरूप को न जानने के कारण क्या होता है की वो सांसारिक कर्मों को करता है और जिसके कारण उसकी जन्म मृत्यु होती रहती है और यदि अपने स्वरूप को जान जाए अपने तो क्या है की फिर वो उसकी सांसारिक कर्मों में प्रवृत्ति फिर वृत्ति मुक्त हो जाएगा साधन करके ऐसा तो आज इतना ही है ओम पूर्ण मद पूर्ण मिलम पूर्ण पूर्ण मदस्ते पूर्ण